दैनंदिन जीवन में योग परिग्रहो ही दुखाया जीवन निर्वाह से सीधे संबंधित न रहने वाली वस्तुओं को धीरे धीरे कम करने के बाद जीवन निर्वाह से सीधे संबंधित वस्तुओं को भी कम करना चाहिए यथा वस्त्रादि आवश्यकता से अधिक न रखो जब दो जोड़ी कपड़ों से काम चल जाता है तो अधिक रखने की क्या आवश्यकता यदि एक गरम शाल एक या दो कम्बलों से अधिक जाड़े में भी शीत से रक्षा हो सकती है तो अधिक क्यों एक समय में दो या तीन स्वेटरों से अधिक तो कोई भी पहन नहीं सकता फिर दस स्वेटरों का क्या प्रयोजन इस तरह प्रत्येक को अपनी शारीरिक आवश्यकता का सही आकलन कर उसके अनुरूप सभी वस्तुओं को सीमित कर लेना चाहिए योगी गण निजस्व को त्याग देते हैं और उसके बाद प्राण धारण के लिए जितना अल्पतम आवश्यकता है उसी का ग्रहण करते हैं इसी पद्धति को न्यूनाधिक मात्रा में व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन में अपनाना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण है धन संग्रह का त्याग गृहस्थ साधक के लिए पूर्ण रूपेण धन का त्याग संभव नहीं है लेकिन वह अपनी धन संपत्ति की एक सीमा निर्धारित कर सकता है जिसमें अधिक वह संग्रह न करे एक बार परिमाण निर्धारित करने के बाद उसका न तो उल्लंघन करना चाहिए और न ही उसे बाद में बढ़ाना चाहिए इसके विपरीत धीरे धीरे उसे कम करते जाना चाहिए इसके साथ यह भी आवश्यक है कि अपना खर्च कम किया जाए अगर खर्चा अधिक होगा तो धन की आवश्यकता भी अधिक होगी कुछ लोगों की मान्यता है कि दूसरों की सहायता के लिए दान के लिए धन रखने में कोई दोष नहीं है लेकिन साधक के लिए अपने पास अल्पतम रखना अधिक श्रेयस्कर है भले ही इसके कारण दान करना संभव न हो अपने दारिद्र्य और अपरिग्रह से साधक समाज के दान से अधिक सेवा करता है यदि सभी अपरिग्रही हो जाए तो सामाजिक समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी अतः अपरिग्रह का आदर्श प्रस्तुत करना दूसरों की आर्थिक आवश्यकताओं को दूर करने से अधिक महत्वपूर्ण है यदि किसी कारण से अपने पास अधिक धन रखना आवश्यक हो जाए तो उसे एक न्यासी की तरह रखना चाहिए यह सोचकर कि यह धन मेरा नहीं है परमात्मा ने सदुद्देश्य के लिए दिया है उस धन को स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता के लिए काम में लाना चाहिए लेकिन ऐसी स्थिति में भी मानसिक विक्षेप की संभावना तो रहती ही है श्री रामकृष्ण कहते थे कि धन रहने पर चाहे अपने लिए हो या दूसरों के लिए मेघ तो उठेंगे ही और फिर न्यासी के रूप में धन के मालिक बनने पर धीरे धीरे अनासक्ति समाप्त होकर उसके प्रति आसक्ति आने में कितनी देर लगती है धन सुरक्षा प्रदान करता है धन संग्रह से व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह सुरक्षित है लेकिन जो साधक भगवान को ही अपना सर्वस्व बनाना चाहता है उसके लिए धन के प्रति ममत्व होना धन में सुरक्षा खोजना बिल्कुल विपरीत बात है वह तो अपना जीवन परमात्मा पर ही छोड़कर पूर्ण रूप से निश्चिंत होना चाहता है संसार से अनभिज्ञ एक ब्रह्मचारी पहली बार भिक्षा करने गांव में आया एक नौ अविवाहिता युवती उसे भिक्षा देने के लिए अपनी माँ के साथ घर के बाहर आई ब्रह्मचारी ने वृद्धा माता से पूछा कि युवती के सीने पर दो बड़े बड़े फोड़े कैसे हैं माता ने भोले ब्रह्मचारी को समझाया कि जब इस कन्या के विवाह के बाद संतान होगी तब उसके आहार हेतु तो दूध के लिए भगवान ने स्थन बना दिए हैं ब्रह्मचारी ने सोचा कि जब जन्म के पहले ही भगवान ने बच्चे के भरण पोषण की व्यवस्था कर दी है तो फिर मैं क्यों भिक्षाटन करूँ मेरी भी व्यवस्था भगवान ही करेगा अपरिग्रही साधक का यही भाव होता है वह यह जानकर निश्चिंत रहता है कि मेरे भरण पोषण सुरक्षादि का दायित्व भगवान का है